दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि पावर का असल बैटलफील्ड इंसान का दिल और दिमाग है। जो बंदा ह्यूमन नेचर को समझता है, वो लोगों को अपने मुताबिक चलाता है। इस चैप्टर में वो हमें लॉज ट्वेंटी नाइन से थर्टी सिक्स तक समझाते हैं। तुम कह सकते हो कि लॉज ट्वेंटी नाइन है प्लान ऑल द � लॉंग टर्म विजन ही कंट्रोल देता है Law 30 Make your accomplishments seem effortless जब आप अपना success effortless दिखाते हो, लोग impressed होते हैं अगर आप अपनी महनत expose करते हो, तो वो magic खत्म हो जाता है Grace और smoothness पावर को multiply करते हैं Law 31 Control the options, get others to play with the cards you deal सबसे dangerous strategy ये है कि दूसरों को choice का illusion दो लेकिन असली control आपके हाथ में रखो यानि लोग सोचें कि उनके पास freedom है जबके असल में वो वही कर रहे होते हैं जो आप चाहते हो Law 32 Play to people's fantasies Reality अकसर boring और harsh होती है लेकिन जो लोग fantasies create करते हैं चाहे वो business vision हो � Discover each man's thumbscrew. हर इंसान की एक weakness होती है. कोई greed, कोई ego, कोई fear. अगर आप वो weakness identify कर लेते हो, तो आप उस इंसान को control कर सकते हो. Law 34. Be royal in your own fashion. Power का मतलब है अपना unique presence बनाना. जब आप अपनी individuality और dignity maintain करते हो, लोग naturally attract होते हैं. Law 35. Master the art of timing. हर move का एक right moment होता है. जल्दी करना और देर करना दोनों danger हैं. जो बंदा right timing पे act करता है, वही power secure करता है. Law 36. Disdain things you cannot have. Ignoring them is the best revenge. अगर आप हर चीज़ chase करते हो, तो लोग आपको needy समझते हैं. लिकिन जो चीज़ आप नहीं पा सकते, उसे ignore करना आपको powerful बनाता दोस्तों, इन लॉज का essence ये है कि इनसान हमेशा emotions और fantasies के control में रहता है। जो लोग उन emotions को समझ कर उन्हें manipulate करते हैं, वही असली power hold करते हैं। और अब हम आखरी cluster में जाएंगे, वो लॉज जो एक इनसान को ultimate power player बनाते हैं। Spectacles, Unpredictability और Formlessness ये ही आखरी secrets हैं।